श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तांत देवी बुद्धि से गौरी पंडित द्वारा अपनी पत्नी का पूजन यह पहले ही कहा जा चुका है कि गौरी पंडित तांत्रिक साधक थे श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि गौरी पंडित प्रतिवर्ष श्री दुर्गा पूजन के समय जगदम्बा के पूजन का विधिवत आयोजन करते थे तथा अपनी गृहिणी को वस्त्र आभूषण द्वारा विभूषित करने के पश्चात सुसज्जित आसन पर बैठा कर जगदम्बा बुद्धि से तीन दिन तक भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया करते थे तंत्र की शिक्षा है कि जितनी भी नारियां हैं वे सभी साक्षात जगदम्बा की मूर्ति हैं। सभी के भीतर जगन माता की जगतपालिनी तथा आनंददायनी शक्ति का विशेष प्रकाश है इसलिए मानव को पवित्र भाव से नारी मात्र का ही पूजन करना चाहिए नारी मूर्ति के भीतर जगन्माता स्वयं विद्यमान है इस बात का ध्यान न रखते हुए केवल भोग्य वस्तु समझ सकाम रूप से स्त्री शरीर को देखने से जगन की ही अवहेलना होती है तथा उसमें मानव का बहुत अकल्याण होता है दुर्गा सप्त में देवता वर्ग देवी का स्तव करते हुए कहते हैं विद्या समस्ता स्तवदेवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगस् त्वयी कया पूरीतमयी तत्ते ही हे देवी ही ज्ञान रूपिणी हो संसार में जितनी भी ऊँची नीची विद्याएँ हैं जिनके द्वारा लोगों में नाना प्रकार के ज्ञान का उदय हो रहा है वे सब कुछ तुम ही हो तद्रूप में तुम ही प्रकाशित हो तुम ही स्वयं जगत में समस्त नारियों के रूप में विद्यमान हो अकेली तुम्ही समग्र जगत को पूर्ण कर उसमें सर्वत्र विराजमान हो तुम अतुलनीय तथा वाक्य से अतीत हो स्तव के द्वारा तुम्हारे अनंत गुणों का उल्लेख करने में कौन कब समर्थ हुआ है या आगे भी हो सकेगा भारत में सर्वत्र प्रतिदिन हम में से अनेक व्यक्ति इस स्तव का पाठ करते हैं किंतु देवी बुद्धि से नारी शरीर का अवलोकन कर कितने लोग कहाँ तक उन्हें इस प्रकार का यथार्थ सम्मान प्रदान करते हैं तथा अपने हृदय में विशुद्ध आनंद का अनुभव कर कृतार्थ बनने का प्रयास करते हैं जगन्माता के विशेष प्रकाश की आधार स्वरूपा नारी मूर्ति को हीन बुद्धि से कलुषित नेत्रों द्वारा देखकर ऐसा कौन है जो कि दिन भर में शत सहस्त्र बार उनकी अवेल अवहेलना नहीं करता हाँ भारत इस प्रकार पशु बुद्धि से नारी शरीर के अपमान करने तथा शिव बुद्धि से जीव सेवा को विस्मृत करने के कारण ही तुम्हारी इस समय इस प्रकार दुर्दशा हुई है जगदम्बा कृपा कर तुम्हारी इस पशु बुद्धि को पुनः कब दूर करेंगी यह वे ही जाने गौरी पंडित की अद्भुत होम पद्धति गौरी पंडित की एक और अद्भुत शक्ति की बात हमने श्री कृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी थी विशिष्ट तांत्रिक साधक जगन का नित्य पूजन करने के उपरांत प्रतिदिन होम करते हैं गौरी पंडित यद्यपि प्रतिदिन नहीं फिर भी बहुधा होम करते थे किंतु उनके होम की पद्धति अत्यंत विचित्र थी सामान्यतः लोग जमीन पर मिट्टी या बालू से वेदी बनाकर उसके ऊपर समिधा रचकर अग्नि प्रज्वलित करते हैं तथा उसमें आहुति प्रदान करते हैं परंतु गौरी पंडित की होम की प्रक्रिया इस प्रकार नहीं थी वे अपने बाएँ हाथ को शून्य में फैला उस पर एक साथ मन भर लकड़ी रचने के बाद उसमें अग्नि प्रज्वलित करते थे तत्पश्चात दाहिने हाथ से आहुति प्रदान करते थे होम करने के समय कम नहीं लगता है तब तक हाथ को इस तरह शून्य में प्रसारित रखकर मन भर लकड़ी के गुरुभार को धारण किए रहना तथा उसके साथ ही साथ अग्नि के उत्ताप को सहन करते हुए चित्त को निश्चल बनाए रखना एवं भक्तिपूर्ण हृदय से विधिवत आहुति प्रदान करना यह असंभव सा प्रतीत होता है अतः श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से इस बात को सुनकर भी हम में से बहुत से लोग सहसा इस पर विश्वास नहीं कर पाते थे श्री रामकृष्ण देव हमारे हिजगत भाव का अनुभव अनुभव कर कहा करते थे अरे मैंने अपनी आँखों से उसको ऐसा करते हुए देखा है वह भी उसकी एक सिद्धि ही थी गौरी पंडित के दक्षिणेश्वर में आने के कुछ ही दिन बाद मथुर बाबू ने वैष्णोचरण आदि कुछ प्रमुख साधक विद्वानों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया उद्देश्य यह था कि पहले की तरह श्री राम कृष्ण देव की आध्यात्मिक स्थिति के संबंध में शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर समागत नवीन पंडितों के साथ विवेचना तथा निर्णय हो प्रातःकाल सभा बुलाई गई स्थान श्री काली माता के मंदिर के सम्मे स्थित सभा मंडप था वैष्णव चरण को कलकत्ते से आने में विलंब श्री रामकृष्ण देव गौरी पंडित को सांस लेकर पहले ही सभा स्थल की ओर चल दिए तथा सभा में उपस्थित होने के पूर्व जगन माता काली के मंदिर में प्रविष्ट हो भक्तिपूर्वक उनके श्रीमूर्ति दर्शन तथा श्री चरण वंदनादि के पश्चात भावा वेश में डगमगाते हुए जो ही मंदिर से बाहर निकले त्यो ही उन्होंने वैष्णव चरण को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखा। देखते ही भाव तथा प्रेम से समाधिस्त हो वैष्णव चरण के कंधे पर बैठ गए एवं वैष्णव चरण भी उससे अपने को कितार समान कर आनंद से उल्लसित हो तक्षण ही संस्कृत में श्लोक रचना कर श्री रामकृष्ण देव का स्तवन करने लगे श्री देव की समाधिस्थ उस प्रसन्नोज्वल मूर्ति को देखकर तथा वैष्णोचरण द्वारा इस प्रकार आनंदोच्छ्वासित हृदय से सुललित स्तुति पाठ सुनकर मथुर बाबू प्रमुख सब लोग अविचल दृष्टि तथा भक्तिपूर्ण हृदय से स्तंभित हो उनके चारों ओर खड़े हो गए कुछ देर बाद श्री राम देव की समाधि भंग हुई तब सभी लोग धीरे धीरे उनके साथ सभा स्थल पर जाकर बैठ गए तदनंतर सभा का कार्य प्रारंभ हुआ किंतु गौरी पंडित श्री राम कृष्ण देव को दिखाते हुए पहले ही कह उठे उन्होंने जब पंडित जी वैष्णव चरण जी पर इस प्रकार कृपा की तो ऐसी स्थिति में आज मैं उनके वैष्णव रज जी के साथ वैष्णव चरण जी के साथ विचार विमर्श नहीं करूँगा विचार में प्रवृत्त होने पर निश्चित ही मुझे पराजित होना पड़ेगा क्योंकि आज वे वैष्णव चरण जी दैव बल से बलिष्ठ हैं विशेषकर मैं यह देख रहा हूँ कि वे वैष्णव चरण जी मेरे ही मतावलंबी हैं श्री रामकृष्ण देव के संबंध में उनकी जो धारणा है मेरी भी वही है अतः ऐसी स्थिति में विचार करना निरर्थक है तत्पश्चात शास्त्रीय विभिन्न विषयों की आलोचना में कुछ समय प्रतीत व्यतीत करने के पश्चात सभा विसर्जित हुई उस दिन गौरी पंडित वैष्णव चरण के पांडित्य से डर कर उनके साथ तर्क युद्ध में से निरस्त हुए हों सो बात नहीं श्री रामकृष्ण देव की चाल ढाल उनका आचार व्यवहार तथा अन्यान्य लक्षणादि को देखकर उन थोड़े से ही दिनों में उन्होंने अपनी तपस्या जन तीक्षण दृष्टि की सहायता से पूर्णतया यह अनुभव कर लिया था कि वे सामान्य व्यक्ति नहीं अपित तो महापुरुष हैं क्योंकि इस घटना के कुछ ही दिन बाद श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन गौरी पंडित के हितगत भाव को जानने के लिए उनसे पूछा था अच्छा अपने शरीर को दिखाकर वैष्णवचरण इसे अवतार कहता है क्या यह संभव है तुम्हें क्या प्रतीत होता है